संक्षिप्त महाभारत छत्र और दान करने के विषय में और और जमदग्नि का संबाल। ने पूछा दादा जी, छाता और जूता दान करने की प्रथा किसने चलाई है? मैं देखता दूँ अनेकों पुण्य अवसरों पर इनका दान किया जाता है अतः इस विषय का यथार्थ वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है भीष्णुजी ने कहा राजन छाता और उपानह अर्थात जूते की उत्पत्ति तथा तो उनके प्रचार की वार्ता में विस्तार के साथ बता रहा हूं। सुनो, इन है? इसकी भी चर्चा इस में और भगवान सूर्य का संवाद प्रसिद्ध है पूर्वकाल की बात है एक दिन भिगुनंदन जमदग्नि जी धनुष चल चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे वे बारम्बार धनुष पर बाढ़ रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका उन तेजस्वी बाणों को ला, ला कर दिया करती थी इस प्रकार खेलते खेलते दोपहर हो गया पुनः अपने बाणों को दूर फेंककर रेणुका से कहा प्रिय जाओ मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों को झटपट उठा लाओ मैं फिर उन्हें धनुष पर रखकर चलाऊंगा आज्ञा पाकर रेणुका चल दी सूर्य की कड़ी धूप से उसका मस्तक गर्म हो गया तपे हुई भूमि पर उसके पैर जलने लगे अतः वह एक वृक्ष की छाया में जाकर खड़ी हो गई किंतु उसे स्वामी के साफ का डर लगा इसलिए वह घड़ी भर से अधिक न ठहर सकी, बाल लेने के लिए आगे बढ़ गई जब बाल लेकर लौटी तो बहुत खिन्न हो रही थी पैरों के जलने से जो दुख होता था उसको किसी तरह सहती और भय से थरथर कांपती हुई वह पति के पास आई उस समय महर्षि कुपित होकर बारम्बार पूछने लगे रेणुके तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई का बोली तपोधन मेरा सिर गया, पैरों में जलन होने लगी, सूर्य के प्रचंड तेज से आगे बढ़ने का साहस ना हुआ, थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में खड़ी होकर विश्राम लेने लगी थी यही कारण है कि आपके आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ तथा आप मुझ पर क्रोध न करें जमदग्निक ने कहा प्रिय जिसने तुझे कष्ट पहुंचाया है उस प्रचंड सूर्य को आज मैं अपने बाणों से मार गिराऊंगा विष्ण कहते हैं युधिष्ठिर ऐसा करकर महर्षि जमदग्नि ने अपने दिव्य की टंकार फैलाई और बहुत से बाण हाथ में लेकर वे सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले ब्राह्मण सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है वे आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः उसे वर्षा देते हैं उस वृष्टि से मनुष्यों को सुख देने वाला अन्न पैदा होता है अन्न ही मनुष्यों के प्राण है यह बात वेद में भी बताई गई है अपने किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य सातों द्वीप की पृथ्वी को वर्षा के जल से अप्लावित करते हैं उसी से नाना प्रकार के अन्न फल फूल और घास पात आदि उत्पन्न होते हैं जात कर्म व्रत उपनयन विवाह गोदान शास्त्री दान सहयोग और धन संग्रह आदि सारे कार्य अन्य से ही संपन्न होते हैं इस बात को आप भी जानते हैं भला सूर्य को मार गिराने से आपको क्या लाभ होगा अतएव में प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ कृपया सूर्य को नष्ट करने का संकल्प छोड़ दीजिए सूर्यदेव के योग प्रार्थना करने पर भी अग्नि के समान तेजस्वी जमदग्नि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ ने कहने लगे मैं ज्ञान दृष्टि से पहचान गया हूं तुम्हें सूर्य हो अतः आप दंड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊंगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने बाणों से तुम अपने बाणों से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा सूर्य ने कहा से आप धनधार्यों में श्रेष्ठ हैं अवश्य मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ तो भी इस समय आपकी शरण में आया हूँ ऐसा समझ कर मेरी रक्षा कीजिए यह सुनकर महर्षि जमदग्नि निहस पड़े और कहने लगे सूर्यदेव अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए क्योंकि मेरी शरण में आगे हो जो शरण में आए हुए को मारता है, उसे गुरुपत्नी गमन ब्रह्महत्या और मदिरापान का पाप लगता है तात, इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका समाधान सोचो अर्थात तुम्हारी किरणों के ताप से मनुष्य की रक्षा कैसे हो? उसका कोई उपाय बतलाओ यह कहकर जमदक नि मुनि चुप हो गए तब सूर्य ने उन्हें छत्र और उपान देते हुए कहा महर्षि यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और चमड़े के बने हुए ये एक जोड़े जूते आपके पैरों को जलने से बचाएगा आप इन्हें स्वीकार कीजिए आज से संसार में प्रत्येक पुण्य के अवसर पर छाता और जूतों का दान प्रचलित हो जाएगा तथा इसका फल भी अक्षय होगा विष्णुजी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार सब में पहले भगवान सूर्य ने ही छाता लगाने और जूते पहनने की प्रथा जारी की है इन वस्तुओं का धान तीनों लोकों में पवित्र माना गया है जिसके पैर जल रहे हो, ऐसे स्नातक ब्राह्मण को जो जूते धान करता है वह शरीर त्याग के पश्चात देववंदित लोकों में जाता है और वही प्रसन्नता के साथ गोलोक में निवास करता है हरे श्रेष्ठ तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह छत्र और उपानह दान करने का पूरा पूरा फल बतलाया है